सुर ब्रह्मा दि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े बिमान हमहूमा रहे ति संगा देखत राम चरितन रन रंगा सुभट समर रस दुह दिशी माते कपि राम बलता ते एक एक एक सन भी रही पचा रही एकन एक मर्दि मही पा रही। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं शिव जी कहते हैं हे hey, उमा मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग रंग रण उत्साह की लीला देख रहा था दोनों ओर के योद्धा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 उधर बिदारही भुजा उप रही गही पद पटक भट निचर भट मही गही भालू ऊपर धार दे बहु बालू वीर बली मुख युद्ध विरोधे देखियत विपुल काल जन क्रोधे वे मारते काटते पकड़ते और पथार देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं पेट फाड़ते हैं भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाढ़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं युद्ध में शत्रुओं से वृद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों क्रुद्धे कृतांत समान कपितन श्रवत सोनित राज मरदहीन साचर कटक भट बलवंत घन दिम गा जही मारही चपेटन डाटिदातन काटिला मर कट चल बल जैसी खल ची जैसी। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते शरीरों से शोभित हो रहे हैं वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं डांटकर चपेटों से मारते दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं वानर भालू चिगारे और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए गाल उदारही गल अतावरी मे लही प्रहलाद पति जनु बिविध तनुरी समर अंगन खेलही धरु मारु का टुप घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस, कर, कुलिस ते कर त्रिन सही वे राक्षसों के गाल पकड़कर फा डालते हैं छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानव प्रहलाद के स्वामी नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच त्रिन से वज्र और वज्र से त्रिन कर देते हैं निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं निज दल बिचलत देख सी बीस चाप, रथ चले उद अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब बीस भुजाओं में दस धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़ गरबर करके लौटू लौटू कहता हुआ चला चलाउ तो परम क्रोध दस कंधर सन्मुख चले हो दया बंदर गही कर पादप उपल पहाड़ दारिण पर ये कहीं बार खंड खंड रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा वानर हूंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साठ डाले पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े होकर फूट जाते हैं अत्यंत क्रोधी रथ रोककर अचल खड़ा रहा अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला इतवट दपट कपिजोधाम चले पराए भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना पा पाही, पाही रघुबीर घुसाये य खाये काल के नाये तही देखे कपि सकल पराणे दसहु चाप सायक संधाने उसे बहुत ही क्रोध हुआ वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले हे रघुवीर हे गुसाई रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किए संधानी धनु संर कर छाणसी उर्ग जिमि उली ला गह रहे पूरी सर धरणी गगन दिशी विदिश कह कपि भागही अति कोलाहल भालु रघुवीर बंधु कपिदल हरे उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े वे बाण सर्प की तरह उडकर जा लगते थे पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा